आध्यात्मराण महात्म आध्यात्मरामणसंकर्तन श्रवणादीज वक्त न शक्न का मुनिश्तम तथा तस्त्म्यम वक्षे किंचितिघ तृणचित्त स नो हे नोक्तराष्ट मैं आध्यात्म रामायण के कीतन और श्रवण आदि से होने वाले फल का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकता तथापि हे अनग मैं तुम्हें उसका थोड़ा सा महात्मा सुनाता हूँ इसे पूर्व काल में मुझसे शिवजी ने कहा था तुम सावधान होकर सुनो अध्यात्म रामायणत श्लोक श्लोकाध में पठेद भक्ति संयुक्त स पापा मुचते क्षणा जो पुरुष आध्यात्म रामायण का एक अथवा आधा श्लोक भी भक्तिपूर्वक पढ़ता है वह तक्षण पाप मुक्त हो जाता है यस्तो यु प्रत्यध्यात्म अन्य थी यथाशक्ति वेद भक्त सजीवन मुक्त उच्यते जो इस आध्यात्म रामायण को नित्य प्रति अनन्य बुद्धि से यथा शक्ति सुनता है वह जीवन मुक्त कहलाता है यो भक्त्यार्चयते ध्यात्म रामायण मति दिने दिने मुने। हे मुने जो पुरुष से आध्यात्म रामायण का पूजन करता है उसे अश्वेध यज्ञ का फल मिलता है यदक्षायण मनादरा अन्य सुणियाम सोप मुच्छेत पातका जो मनुष्य दूसरों से अनियम पूर्वक अनादर से भी अध्यात्म रामायण श्रवण करता है वह भी पातक से छूट जाता है नमस्करोध्यात्म रामायदूरत सर्व देवाचन फलम संशय जो कोई आध्यात्म रामायण के निकट जाकर उसे नमस्कार करता है वह समस्त देवताओं की पूजा का फल है इसमें संदेह नहीं